पांच, मेरे विश्लेषण का निष्कर्ष इतना विचित्र है कि तब हिंदू धर्म के दर्शन के मेरे इस विश्लेषण में कुछ ना कुछ गलती अवश्य होगी मुझे उनकी इस आपत्ति का उत्तर देना ही होगा जो लोग मेरे इस विश्लेषण को स्वीकार करने से इनकार करते हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि उन लोगों को मेरा विश्लेषण इसलिए विचित्र लगता है क्योंकि उन लोगों की हिंदू धर्म के दर्शन के संबंध में धारणाएं सही नहीं है यदि वे सही धारणाएं रखते हैं तब मेरे निष्कर्षों पर उन्हें आश्चर्य नहीं होगा ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे स्पष्ट करने के लिए मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए इस बात को ध्यान रखना होगा कि इसके पूर्व मैंने धार्मिक क्रांति का जो विश्लेषण किया है उसे यह स्पष्ट होता है कि मानवीय समाज के दैवी प्रशासन के रूप में धार्मिक आदर्शों के दो प्रकार होते हैं एक वह जिसमें समाज उसका बिंदु है और दूसरा वह जिसमें व्यक्ति बिंदु है इसी विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि पहले प्रकार के आदर्शों में क्या अच्छा है तथा क्या सही है उदाहरणार्थ नैतिक व्यवस्था की कसौटी उपयोगिता है जबकि दूसरे प्रकार के आदर्श में कसौटी न्याय है अब हिंदू धर्म का दर्शन ना तो उपयोगिता की कसौटी का और ना ही न्याय की कसौटी का उत्तर दे सकता है इसका कारण यह है कि हिंदू धर्म में मानव समाज के दैवी प्रशासन का धार्मिक आदर्श एक ऐसा आदर्श है जो स्वयं एक अलग वर्ग के अंतर्गत आता है यह ऐसा आदर्श है जिसमें व्यक्ति केंद्र की परिधि में नहीं है आदर्श का केंद्र बिंदु ना तो एक व्यक्ति है और न ही समाज उसका केंद्र बिंदु एक विशिष्ट वर्ग महामानवों का वर्ग है जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है जो लोग इस इस महत्वपूर्ण परंतु सच्चाई को को ध्यान में रखेंगे, वे इस बात को समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म के दर्शन की प्रतिस्थापना व्यक्तिगत न्याय अथवा सामाजिक उपयोगिता पर क्यों नहीं है हिंदू धर्म के दर्शन की स्थापना संपूर्ण रूप से एक अलग तत्व के आधार पर की गई है क्या योग्य है अथवा क्या उत्तम है इस प्रश्न का हिंदू धर्म में एक विचित्र उत्तर मिलता है इसके अनुसार योग्य अथवा उत्तम कार्य वही है जो इन महामानवों के वर्ग यानी ब्राह्मणों के हितों की रक्षा करता है ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है कि सुबोध होने का मतलब है पहचाना जाना मनु को कोई समझे इस बात का उसे न भय है न शर्मिंदगी मनु इस बात का अवसर ही नहीं देता कि उसे कोई खोजे वह अपने विचार मुखर एवं भव्य मंत्रों में व्यक्त करता है कि कौन महामानव है और कोई भी बात जो इन महामानवों के हितों की रक्षा करती हो उसे ही योग्य तथा उत्तम कहा जाए मैं मनु के कुछ वक्तव्यों का उल्लेख करना चाहूंगा दस दिसंबर तीन जाति की विशिष्टता से उत्पत्ति स्थान के अध्ययन अध्यापन एवं व्याख्यान आदि द्वारा नियम के धारणा करने से और यज्ञोपवीत संस्कार आदि की श्रेष्ठता से ब्राह्मण ही सब वर्णों का स्वामी है मनु ने इस वक्तव्य को और अधिक स्पष्ट करते हुए आगे कहा है 1.93 ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण ज्येष्ट होने से और वेद के धारण करने के धर्मानुसार ब्राह्मण ही सृष्टि का स्वामी होता है 1.94 दशमलव नौ इस ब्रह्मा ने हव्य तथा कव्य को पहुंचाने के लिए और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए तपस्या कर सर्वप्रथम ब्राह्मण को ही अपने मुख से उत्पन्न किया ब्राह्मण के मुख से देवता लोग हव्य को तथा पितर लोग कव्य को खाते हैं अतः ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ प्राणी कौन होगा भूतों में प्राणधारी जीव श्रेष्ठ है प्राणियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ है बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है ब्राह्मण प्रथम श्रेणी का मनुष्य है क्योंकि ईश्वर ने उसे देवताओं तथा पितरों की आत्माओं को आहुति देने के लिए अपने मुख से निर्मित किया इसके अलावा ब्राह्मण की श्रेष्ठता के मनु ने कुछ और कारण बताए हैं वह कहता है एक दशमलव नौ आठ केवल ब्राह्मण की उत्पत्ति ही धर्म की नित्य देह है क्योंकि धर्म के लिए उत्पन्न ब्राह्मण मोक्ष लाभ के योग्य है उत्पन्न होते ही ब्राह्मण पृथ्वी पर श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वह धर्म की रक्षा के लिए समर्थ होता है मनु यह कहते हुए उपसंहार करता है ब्राह्मण अपना ही खाता है अपना ही पहनता है अपना ही दान करता है तथा दूसरे व्यक्ति ब्राह्मण की दया से उस भोग करते हैं मनु का कहना है एक दशमलव एक शून्य शून्य विश्वभर में जो कुछ भी है वह सब कुछ ब्राह्मण की संपत्ति है आपने सर्वश्रेष्ठ जन्म के कारण ही ब्राह्मण इन सभी के लिए पात्र हैं मनु ने निर्देश दिया है सात दशमलव तीन सात राजा प्रातः काल उठकर ऋज्ञ जुजाम के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करे और उनके कहने के अनुसार कार्य करे वह वृद्ध वेद ज्ञाता और शुद्ध हृदय वाले ब्राह्मण की नित्य सेवा करे नौ दशमलव तीन एक तीन यद्यपि कितनी भी भारी पैसे की तंगी हो राजा को ब्राह्मण की संपत्ति छीनकर उसे क्रोधित नहीं करना चाहिए क्योंकि वह अगर क्रोधित हो जाए तो तुरंत ही तपस्या से और श्राव देकर राजा को उसकी सेना हाथी घोड़े और रथ आदि सभी के साथ नष्ट कर सकता है अंत में मनु कहता है ग्यारह शास्त्रोक्त कर्मों का करने वाला शिष्यादि को शासन करने वाला प्रायश्चित विधि आदि का कहने वाला ब्राह्मण सबका मित्र रूप है अतएव उससे अशुभ वचन तथा रूखी बात दस दशमलव एक दो परंतु स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से अथवा इस जन्म में अगले जन्म के उद्देश्य से शूद्र को ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए क्योंकि जिसे ब्राह्मण का सेवक माना जाता है उसे सभी सुख शांति प्राप्त होती है दस शूद्र के लिए ब्राह्मण की सेवा करना केवल यही सर्वोत्तम व्यवसाय है क्योंकि इसके अलावा वह जो कुछ भी करता है उसे कोई फल की प्राप्ति नहीं हो सकती मनु और आगे कहता है दस दशमलव एक दो नौय करने की स्थिति में हो फिर भी ऐसा ना करें क्योंकि जो शूद्र धन संचय करता है वह ब्राह्मण को दुख पहुंचाता है मनु के उपरोक्त विधानों से हिंदू धर्म के दर्शन का सही स्वरूप स्पष्ट होता है हिंदू धर्म महामानव ब्राह्मण का धर्म है और वह यह उपदेश देता है कि जो बात महामानव के लिए उचित है वही नैतिक दृष्टि से सही और उचित है घृणा आती है, है। हिंदू धर्म के दर्शन का समानांतर केवल नीचे में ही मिलता है इस सुझाव पर हिंदू क्रोधित हो सकते हैं वह सर्वथा स्वाभाविक है क्योंकि निचय के दर्शन की भारी उपेक्षा की जाती है वह कभी पनपा नहीं उसे अपने ही शब्दों में उसे उसे कभी कभी कभी-कभी कभी-कभी बड़े-बड़े अमीरों सामंतों का कहा गया, तो कभी उसे दिया गया, तो कभी दिया -कभी उस पर दया की गई और अमानवीय मानकर उसकी उपेक्षा की गई नीचे के दर्शन की पहचान सत्ता की लालसा हिंसाचार नैतिक मूल्यों का नकार महामानव और उसके लिए त्याग गुलामी और सामान्य मनुष्य की अधोगति इन बातों के साथ ही की जाने लगी उसके दर्शन ने इन कुछ मुख्य बातों के कारण उसकी अपनी पीढ़ी के लोगों के मन में ही घिनौनेपन की भावना तथा आतंक का निर्माण किया उसकी भारी उपेक्षा की गई यद्यपि उसे बहिष्कृत न भी किया गया हो और स्वयं निश्चय ने अपने आप को मरणोपरांत सम्मानित व्यक्तियों की सूची में समावेश करके राहत महसूस की उसने अपने स्वयं के लिए अपने समय से आगे अनेक सदियों बाद एक ऐसे समाज की कल्पना की जो शायद उसकी प्रशंसा करे लेकिन इस बात में भी उसे निराशा सहनी पड़ी उसके दर्शन की प्रशंसा होने के बजाय समय बीतने के साथ साथ निचे की पीढ़ी के लोगों के मन में जो उपेक्षा तथा डर की भावना थी वह और भी बढ़ने लगी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नीचे के दर्शन में नाजीवाद निर्माण की क्षमता है ये बात लोगों को स्पष्ट हो गई थी उसके मित्रों ने ही इस धारणा का तीव्र विरोध किया परंतु यह जानना कठिन नहीं है कि उसका दर्शन किसी महामानव के निर्माण के बजाय एक महाराज्य निर्माण करने के लिए आसानी से लागू किया जा सकता है और नाजी लोगों ने वैसा ही किया चाहे कुछ भी हो नाजी लोग नीचे को अपना पूर्वज कहते हैं और उसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं हिटलर ने स्वयं नीचे की आवक्ष मूर्ति के साथ अपना चित्र खिंचवाया था उसने नीचे के सभी मूल लेख अपनी विशेष निगरानी में रखे उसके लेखों से कुछ उदाहरण निकाले और उसे नाजीवाद के समारोह में नए जर्मन धर्म के रूप में घोषित किया नीचे नाजीवादी लोगों का आध्यात्मिक पूर्वज है इस बात से नीचे के नजदीकी संबंधियों ने भी इनकार नहीं किया के चचेरे भाई थी। की बहन ने मृत्यु से कुछ दिन पूर्व हिटलर को उसके भाई को सम्मानित करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि जरसूस्त्र में जिस महामानव का वर्णन किया गया है उसका अवतार वह हिटलर में देखती है नीचे जिसके दर्शन से इतनी तीव्र अपेक्षा तथा डर पैदा होता है उसकी बराबरी मनु के साथ करने से निश्चित ही हिंदुओं को अचंभा हो सकता है और उनके मन में क्रोध भी पैदा हो सकता है परंतु इस सच्चाई के बारे में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है नीचे ने स्वयं यह बात कही है कि उसके दर्शन में उसने केवल मनु की योजना का अनुसरण ही किया है अपनी एंटी क्राइस्ट पुस्तक में नीचे ने कहा है अंततः प्रश्न यह है कि झूठ के सीमा तक बोला जाए इस सत्य को कि ईसाई धर्म में पवित्र उद्देश्यों का अभाव है जिसके कारण वे जिन साधनों का उपयोग करते हैं उन पर मेरी आपत्ति है उनके उद्देश्य केवल बुरे उद्देश्य हैं। पाप की संकल्पना के कारण मनुष्य सुख से वंचित रहता है अपने शरीर से तिरस्कृत रहता है अपना जीवन जहरीला और कलंकित बनाता है तथा अपने आप को गिरा हुआ और कलुषित मानता है परिणाम स्वरूप उसके साधन भी बुरे हैं मेरी भावनाएं इसके बिल्कुल विपरीत है जब मैं मनु का विधान पढ़ता हूँ तो निश्चित ही एक एक अतुलनीय, अपूर्व बौद्धिक तथा श्रेष्ठ कलाकृति है। उसका बाइबल के साथ उल्लेख करना भी एक भारी पाप होगा। आप तुरंत जान सकते हैं ऐसा क्यों क्योंकि उसमें उसकी पृष्ठभूमि में एक सच्चा दर्शन है उसमें केवल जीव लोगों के रबीन की गंध वाले सार और वहम नहीं है उसमें बड़े बड़े तुनक मिजाज मनोवैज्ञानिकों की बुद्धि के लिए भी भरपूर सामग्री है और अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा ना भूलने वाली बात यह है कि मनु का विधान मौलिक रूप से बाइबल से सभी प्रकार से भिन्न है उसके कारण समाज के प्रतिष्ठित वर्ग दार्शनिक और योद्धा जनता की रक्षा करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं वह महान आदर्शों से ओतप्रोत है वह परिपूर्णता की भावना से भरा हुआ है उसमें जीवन का सार है और अपने स्वयं के प्रति तथा जीवन के प्रति कल्याण की विजयी भावना है उस संपूर्ण ग्रंथ पर सूर्य की जगमगाहट है वह स्त्री, विवाह आदि सभी बातों को जिन्हें ईसाई धर्म अपनी गहरी अश्लीलता से दबा देता है ईमानदारी आदर प्रेम तथा विश्वास के साथ प्रस्तुत किया गया है व्य विचार को टालने के लिए प्रत्येक पुरुष की अपनी पत्नी होनी चाहिए और प्रत्येक स्त्री का अपना पति होना चाहिए जलने के बजाय विवाह करना उत्तम है ऐसी पुस्तक जिसमें ऐसे शब्दों का समावेश है बच्चों तथा स्त्रियों के हाथों में कैसे दे सकते हैं और जब मनुष्य की उत्पत्ति को ही ईसाई बना दिया है अर्थात निष्कलंक धर्म धारण की भावना से कलुषित किया है तब क्या ईसाई बनना उचित होगा जिस प्रकार मनु के विधान की पुस्तक में स्त्रियों के प्रति जितनी सुंदर तथा उत्तम बातें कही गई है ऐसी बातें कहने वाली कोई दूसरी पुस्तक मैं नहीं जानता इन वृद्ध सफेद दाढ़ी वालों और संतों ने स्त्रियों का वर्णन करने में जिस दुस्साहस का परिचय दिया है उसकी बराबरी कहीं भी नहीं एक स्थान पर मनु कहता है स्त्री का मुख कुमारी का वक्ष बच्चे की प्रार्थना और यज्ञ का धुआं हमेशा शुद्ध होते हैं एक और स्थान पर वह कहता है सूर्य का प्रकाश गाय की छाया हवा जल अग्नि तथा कुमारी का श्वास इनसे शुद्ध कोई दूसरी वस्तु नहीं है और अंत में शायद यह बताना भी एक पवित्र झूठ है कि स्त्री के शरीर के नाभि के ऊपर खुला हिस्सा शुद्ध है और नाभि के नीचे का हिस्सा अशुद्ध है केवल कुमारी का ही संपूर्ण शरीर शुद्ध होता है इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि जरसूस्त्र मनु का ही एक नया नाम है और 10 पेक जरसूस्त्र मनु समृति की ही एक नई आवृत्ति है अगर मनु और नीचे में कोई अंतर है तो वह इस बात में है कि नीचे यथार्थतः एक नई मानव जाति की रचना करना चाहता था जो कि वर्तमान मानव जाति की तुलना में महामानवों की जाति हो इसके विपरीत मनु एक ऐसी जाति के विशेषाधिकारों की रक्षा में दिलचस्पी रखता था जो अनाधिकार रूप से महामानव बनने की चेष्टा करते थे नीचे के महामानव उनके गुणों से महामानव थे मनु के महामानव केवल उनके जन्म के कारण महामानव बनते थे नीचे एक सच्चा निस्वार्थ दार्शनिक था इसके विपरीत मनु एक ऐसा भाड़े का दलाल था जो एक विशेष समुदाय में जन्मे लोगों के स्वार्थ की रक्षा करने के लिए रखा गया था जो अपने गुणों को खो भी दें, तो भी उनका महामानव का स्तर नहीं खोया जा सकेगा वह ऐसे दर्शन का प्रणेता था हम मनु के निम्नलिखित उदाहरणों की तुलना करते हैं दस ब्राह्मण यदि अपने कर्म से जीवन का निर्वाह कर सके तो क्षत्रिय का कर्म करता हुआ जीवन का निर्वाह करे क्योंकि क्षत्रिय वर्ग उसका समीप है। दस दशमलव आठ दो यदि क्षत्रिय कर्म तथा से जीवन नहीं कर सकता तो किस प्रकार रहे यदि ऐसा संदेह हो जाए, तो वह वैश्य के कर्म खेती गौपालन और व्यापार से जीविका करे मनु आगे कहता है नौ दशमलव तीन एक साथ ब्राह्मण चाहे मूर्ख हो या बुद्धिमान वह महान पूज्य व्यक्ति होता है ठीक उसी प्रकार जैसे अग्नि चाहे शास्त्र विधि से स्थापित है अथवा सामान्य अग्नि है इस प्रकार ब्राह्मण यदि कोई नीच व्यवसाय भी करे उनका प्रत्येक प्रकार से सम्मान होना चाहिए क्योंकि वह उत्तम देवता है इस प्रकार नीचे की तुलना में मनु के महामानव का दर्शन अधिक नीच तथा भ्रष्ट है नीचे के दर्शन से अधिक घृणित एवं निंदनीय है इससे पता चलता है कि हिंदुत्व का दर्शन न्याय और उपयोगिता की कसौटी पर किस प्रकार से खरा नहीं उतरता हिंदू धर्म की रुचि सर्वसाधारण लोगों में नहीं है हिंदू धर्म की रुचि पूरे समाज में नहीं है उसकी रुचि एक वर्ग के हित में केंद्रित है और उसके दर्शन का संबंध भी केवल उस वर्ग के अधिकारों की रक्षा और समर्थन करने से है इसलिए हिंदू धर्म के दर्शन में सामान्य मनुष्य तथा उसके साथ संपूर्ण समाज के हितों को महामानवों के वर्ग के हितों के लिए नकारा गया है दबाया गया है और उनकी बलि चढ़ाई गई है ऐसे धर्म का मनुष्य के लिए क्या महत्व है धर्म के प्रत्यक्षवाद के गुणों के विषय में बालफोर महोदय ने प्रत्यक्षवादियों से कुछ प्रश्न पूछे थे जिनका उल्लेख आवश्यक है उन्होंने स्पष्टता पूछा समाज के अनगिनत महत्वहीन लोग जो अपनी दैनिक जरूरतों तथा छोटी छोटी चिंताओं के साथ निरंतर संघर्ष करने में इतने अधिक उलझे हुए हैं और बहुत ही व्यस्त है जिनके पास सुख चयन के लिए कोई समय नहीं अथवा जिन लोगों को मानवता के नाम के नाटक में उनकी निश्चित भूमिका के विचार की आवश्यकता नहीं है और वैसे ही जो लोग इसके महत्व तथा हित समझने में भ्रमित हो जाएंगे ऐसे लोगों के संबंध में प्रत्यक्षवाद के क्या विचार हैं क्या वे उन्हें ऐसा आश्वासन दे सकते हैं कि उस ईश्वर की नजर में जिसने स्वर्ग का निर्माण किया है कोई भी व्यक्ति ऐसा महत्वहीन नहीं है कि उनके कार्य की ईश्वर की नजर में कोई कद्र नहीं होगी या वह इतना कमजोर है कि उसके कार्य का परिणाम संसार का विनाश होगा क्या यह उन दीन दुखी लोगों को सांत्वना दे सकता है? क्या दुर्बलों को शक्ति दे सकता है क्या पापी लोगों को क्षमा कर सकता है और जो लोग थके हैं तथा किसी बोझ के नीचे दबे हैं उन्हें आराम दे सकता है यही प्रश्न मनु से पूछे जा सकते हैं और इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए संक्षेप में हिंदू धर्म का दर्शन ऐसा है कि उसे मानवता का धर्म नहीं कहा जा सकता इसलिए ही बैल्फोर की भाषा का उपयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि यदि हिंदू धर्म सर्वसाधारण लोगों के जीवन में गहरे प्रवेश करता है लेकिन उन्हें सुरक्षा का कवच नहीं प्रदान करता वस्तुतः उन लोगों को विकलांग बनाता है तो हिंदू धर्म में सामान्य मानवीय आत्माओं के लिए कोई पोषक तत्व नहीं है साधारण मानवीय दुख का कोई समाधान नहीं है साधारण मानवीय कमजोरी के लिए कोई सहायता नहीं है कुल मिलाकर हिंदू धर्म लोगों को अंधकार में छोड़ देता है इनमें क्रूर अधर्म से अधिक क्रूर कार्य और क्या हो सकता है कि वह मनुष्य का ईश्वर के साथ जो संबंध है उसे ही भंग कर देता है हिंदू धर्म का दर्शन ऐसा है वह महामानव ब्राह्मण के लिए स्वर्ग है तो साधारण मनुष्य के लिए नरक है मैं जानता हूं कि हिंदू धर्म के दर्शन के संबंध में मेरे विचारों पर चारों ओर से आक्रमण हो सकता है इसके संबंध में जो वर्तमान धारणाएं हैं उनसे स्थिति इतनी विपरीत है कि उस पर आक्रमण होना अनिवार्य है यह आक्रमण भिन्न दिशाओं से हो सकता है ऐसा कहा जाएगा कि मनुस्मृति हिंदू धर्म का ग्रंथ है मेरा ऐसा मानना ही गलत है, और हिंदुत्व का शिक्षा सार वेद तथा भगवत गीता में सम्मिलित है परंतु यह मेरा निश्चित विश्वास है कि कोई भी रूढ़ीवादी हिंदू ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकता है कि मनुस्मृति हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ नहीं है ऐसा आरोप केवल कुछ सुधारवादी हिंदू पंथ के लोग जैसे कि आर्य समाज के लोग ही लगा सकते हैं परंतु इस आरोप के उत्तर के लिए शायद ये उचित होगा कि विभिन्न स्मृतियों में हिंदुओं में कैसे अधिकार का स्थान प्राप्त किया इस बात को स्पष्ट किया जाए मूल रूप से स्मृति उन नियमों का संग्रह है जिनका संबंध सामाजिक परंपरा रूढ़ियों तथा मान्यताओं से है और जिन्हें उन लोगों द्वारा मान्यता मिली हुई है उन्होंने उसे पुरस्कृत किया है जिन्हें वेदों का ज्ञान है दीर्घ समय तक ये नियम इन वेदों के ज्ञान प्राप्त लोगों की स्मृति में ही बसे हुए थे इसलिए उन्हें स्मृति कहा जाने लगा अर्थात कुछ ऐसी बातें जो वेदों या श्रुति से अलग याद रखी जाती हैं, जिसका अर्थ है ऐसी बातें जिन्हें सुना गया है यहाँ ये भी कह देना आवश्यक है कि शुरू में जब स्मृति की नियमावली बनाई जा रही थी तब भी उसके नियमों को वेदों में सम्मिलित नियमों की तुलना में निम्न स्तर ही माना जाता था उनके अधिकार तथा बंधनों में अंतर है वह उस स्वभाविक अंतर का नतीजा है जो किसी बात को सुनने की तुलना में किसी बात को याद रखने पर विश्वास करने की योग्यता में होता है इन दो प्रकार के धर्मशास्त्रों में यह जो अंतर है उसका और भी एक कारण है ये अंतर इनके लेखकों के स्तर पर आधारित है वेदों के लेखक ऋषि थे स्मृति के लेखक केवल विद्वान व्यक्ति थे और ऋषियों का स्तर तथा मान्यता उन लोगों से निश्चित श्रेष्ठ थी जो केवल विद्वान थे परिणाम स्वरूप वेदों को स्मृति की तुलना में अधिक अधिकार युक्त माना गया इसके कारण जो परिस्थिति निर्मित होती है उसे हिंदू ब्रह्म विज्ञान में उत्तम प्रकार से स्पष्ट किया गया इसके अनुसार यदि किसी समान विषय पर दो वेदों के नियमों में विरोध उत्पन्न हो जाए तब किसी भी एक नियम का पालन करने की अनुमति दी जाती है परंतु दोनों ही नियम कार्यरत रहते हैं इसके विपरीत जब श्रुति तथा स्मृति के नियमों में विरोध उत्पन्न हो जाए, जाए, तब श्रुति का नियम ही माना जाए। क्योंकि ऊपर बताया गया है स्मृति का स्तर श्रुति के आधार की तुलना में हीन है लेकिन जैसा कि प्रोफेसर आल्टेकर ने स्पष्ट किया है कुछ समय बीतने के बाद स्मृति को भी वही अधिकार प्राप्त हो गए जो वेदों को मिले थे और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न उपाय अपनाए गए प्रथम स्थान पर स्मृति के लेखक का स्थान ऋषियों के स्तर तक ऊंचा उठाया गया जो आरंभिक धर्मशास्त्रों के लेखक थे जैसे कि गौतम और बौद्धायन उन्हें कभी भी ऋषियों के समान स्तर नहीं दिया गया परंतु मनु और याज्ञवल्लक्य को ऋषि की मान्यता दे दी गई और इस माध्यम से स्मृति का स्तर श्रुति के समान स्तर पर लगाया गया स्मृति को श्रुति की यादगार का एक ऐसा लिखित प्रमाण मानना जो नष्ट हो गया है ये दूसरा उपाय अपनाया गया इस प्रकार स्मृति एक ऐसी वस्तु जो श्रुति से सर्वथा भिन्न है ऐसी मानी जाने के बजाय श्रुति से बिल्कुल मिलती जुलती और अभेद्य मानी जाने लगी इन उपायों का नतीजा दोनों के अधिकारों से संबंधित नियमों में संपूर्ण परिवर्तन में हुआ प्रारंभ में यदि स्मृति और श्रुति में विरोध हो जाए तब श्रुति का अधिकार ही चलता था नया नियम यह हो गया कि विरोध की ऐसी स्थिति में किसी भी नियम को मानने की अनुमति थी जिसका अर्थ यह था कि स्मृति का नियम भी उतना ही कार्यरत था जितना कि श्रुति का इस नए नियम को कुमारिल ने अपने पूर्व मीमांसा के भाष्य में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है जिसके द्वारा स्मृति को भी उतना ही अधिकार युक्त बनाया गया जितना की श्रुतियां थी जबकि मौलिक रूप से हिंदू समाज वेदों के साथ बना हुआ था और वह उन नियमों का पालन नहीं कर सकता था जो वेदों के विरोधी थी इस नए नियम ने स्थिति को को बदल दिया और समाज अनिवार्य परिवर्तन धीरे धीरे किया गया प्रथम स्थान पर ऐसा सूचित किया गया कि श्रुति तथा स्मृति ब्रह्मा की दो आंखें हैं और यदि उसकी एक आंख ना हो तब वह एक आंख वाला व्यक्ति बन जाता है उसके बाद ऐसा सिद्धांत आया कि ब्राह्मणत्व वेद तथा स्मृति दोनों के संयुक्त अध्ययन के परिणाम से ही संभव हो सकता है दोषी होगा वह इक्कीस पीढ़ियों तक राक्षस योनि में जन्म लेगा ऐसा घोषित किया गया इस प्रकार स्मृति को हिंदू धर्म के स्रोत के रूप में मान्यता प्रदान की गई और इस बात में कोई संदेह नहीं है प्रोफेसर अल्टेकर के अनुसार स्मृतियों ने आधुनिक धर्म की रचना में अनेक सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं तथा प्रथाओं के पहलू निश्चित करने के कार्य में बहुत ही महान भूमिका निभाई इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मैंने मनुस्मृति को हिंदू धर्म का दर्शन मानकर गलती की स्मृति को वेदों के स्तर तक ऊंचा उठाने का यह कार्य ब्राह्मणों द्वारा एक अत्यंत स्वार्थ के कारण किया गया था स्मृतियों में उसके सभी जंगती तथा विलासितापूर्ण विकास में जाति के सिद्धांत ब्राह्मणों की श्रेष्ठता उनके अधिकार तथा विशेषाधिकारों के सिद्धांत तथा क्षत्रिय और वैश्यों की मातहति के सिद्धांत का तथा शूद्रों के निम्नी के निम्नीकरण सिद्धांत का का समावेश है। स्मृति दर्शन इस प्रकार का होने के कारण उसे भी वही अधिकार प्रदान करने में ब्राह्मणों का प्रत्यक्ष हित था जो वेदों को दिए गए थे और जिस कार्य में अंत में उन्हें अपने हित के पक्ष में सफलता भी मिल गई लेकिन इसके कारण संपूर्ण देश का सर्वनाश हो गया परंतु फिर भी जैसा कि समानता तथा धर्माचारी हिंदू कहते हैं ये मानते हुए भी कि स्मृतियों में हिंदू धर्म के दर्शन का समावेश नहीं है किंतु उसे वेद तथा भगवत गीता से प्राप्त किया जा सकता है ये प्रश्न रह ही जाता है कि इससे अंतिम परिणामों में क्या फर्क पड़ता है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि चाहे हम स्मृति वेद अथवा भगवदगीता को ले उससे स्थिति में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्या वेदों की शिक्षा स्मृति की शिक्षा से मौलिक रूप से भिन्न है क्या भगवत गीता स्मृति के बंधनों के विपरीत है कुछ उदाहरण इस स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं ये निर्विवाद है कि वेदों ने चतुर्वर्ण्य के सिद्धांत की रचना की है जिसे पुरुष नाम से जाना जाता है यह दो मूलभूत उसने समाज के चार भागों में विभाजन को एक आदर्श योजना के रूप में मान्यता दी है उसने इस बात को भी मान्यता प्रदान की है कि इन चारों भागों में संबंध असमानता के आधार पर होने चाहिए भगवदगीता ने जो विद्या दी है वह भी विवाद से परे है जो शिक्षा श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दी है उसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र में चौगुना विभाजन और उसके साथ ही उनकी मौलिक कार्य क्षमता के अनुसार उनके व्यवसायों का निश्चयकरण चतुर्वर्ण्य का रचयिता जो है वह मैं ही हूँ तीन दशमलव तीन पांच यद्यपि दूसरे वर्ण अपने व्यवसाय के साथ जुड़े हैं शिक्षित मनुष्य को उन्हें उनका व्यवसाय लांग कर रास्ते पर चलने के लिए भ्रष्ट नहीं करना चाहिए चार दशमलव सात दशमलव आठ हे अर्जुन जब जब कर्तव्य तथा व्यवसाय के इस धर्म का यानी चतुर्वर्णय के धर्म का पतन होगा तब तब मैं स्वयं जन्म धारण करूंगा और उन लोगों को जो इस पल के लिए जिम्मेदार हैं, दंडित करूंगा और इस धर्म की पूर्ण स्थापना करूंगा भगवद गीता की स्थिति इस प्रकार है तब गीता और मनुस्मृति में क्या अंतर है संक्षेप में गीता ही मनुस्मृति है जो मनुस्मृति से दूर भागकर गीता में शरण लेना चाहते हैं या तो वे गीता जानते ही नहीं अथवा गीता की उस आत्मा को ही जो उसे मनुस्मृति के बहुत नजदीक लाती है अपने विचार से हटा देना चाहते हैं वेद और भगवत गीता दोनों की शिक्षा की हम मनुस्मृति की उस शिक्षा के साथ तुलना करते हैं जो मैंने हिंदू धर्म का दर्शन स्पष्ट करने के लिए उदाहरण के रूप में की है इन दोनों में भी क्या अंतर है इन दोनों में केवल एक ही अंतर है वेद तथा भगवदगीता में एक सर्वसाधारण सिद्धांत का विचार है जबकि मनुस्मृति में उस सिद्धांत की विशेषताएं तथा अन्य विस्तारित बातों को स्पष्ट करने पर ध्यान दिया गया है लेकिन जहां तक मनुस्मृति वेद तथा भगवदगीता के सार के संबंध है ये सभी एक ही नमूने पर बुने गए हैं इन सभी के भीतर एक ही प्रकार का धागा चलता है और वास्तव में ये सभी एक ही वस्त्र के हिस्से हैं इसका कारण भी स्पष्ट है ब्राह्मण जो की उपनिषद के अलावा लगभग संपूर्ण हिंदू धर्म साहित्य के लेखक थे उन्होंने उनके द्वारा रचित सिद्धांतों को स्मृति वेद तथा भगवत गीता इन सभी में अंतर्भूत करने की उत्तम सावधानी बरती इसलिए हिंदू धर्म का दर्शन एक जैसा ही होगा चाहे हम मनुस्मृति अथवा वेद अथवा भगवत गीता को हिंदू धर्म के उपदेश के रूप में लेते हैं दूसरा ऐसा कहा जा सकता है कि मनुस्मृति कानून की एक पुस्तक है और वह नैतिक आचार संहिता नहीं है तथा हिंदू धर्म के दर्शन के रूप में मैंने यहाँ जो कुछ भी प्रस्तुत किया है वह केवल कानून का दर्शन है और वह हिंदू धर्म का नैतिक दर्शन नहीं है ऐसा मानने वाले के लिए मेरा उत्तर बहुत सरल है मेरी धारणा है कि हिंदू धर्म में उसका कानूनन दर्शन तथा उसका नैतिक दर्शन इन दोनों में कोई भेद नहीं है ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म में वैधानिक तथा नैतिक दोनों में भी कोई अंतर नहीं है तथा जो बात वैधानिक है वही बात नैतिक भी है मेरी इस के समर्थन के लिए किसी की नहीं है। हम ऋग्वेद के धर्म शब्द का अर्थ लेते हैं धर्म शब्द ऋग्वेद में अठावन बार मिलता है उसका प्रयोग छह भिन्न भिन्न अर्थों में किया गया है इसका प्रयोग एक प्राचीन प्रथा दो कानून तीन कोई भी ऐसी व्यवस्था जो समाज के कानून तथा व्यवस्था बनाए रखती है चार निसर्ग का मार्ग पांच किसी पदार्थ की उत्तमता और छह उत्तम तथा बुरे लोगों के कर्तव्य इन बातों को स्पष्ट करने के लिए हुआ है इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि धर्म शब्द को हिंदू धर्म में दो प्रकार के अर्थ से प्रारंभ से ही प्रयोग किया जा रहा है ये एक कारण है कि हिंदू धर्म के दर्शन वैधानिक दर्शन और नैतिक दर्शन में किसी प्रकार का भेद क्यों नहीं है इससे हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हिंदुओं में कोई नैतिक आचार संहिता नहीं है निश्चित रूप से उनमें ऐसे आचार संहिता है परंतु ये बहुत ही उचित होगा कि हम उन आचरण के नियमों की प्रकृति तथा स्वरूप जान लें जिन्हें हिंदू नीति शास्त्र नैतिक कहते हैं हिंदू जिसे नैतिक मानते हैं उस आचार संहिता का स्वरूप जानने के लिए यह उचित होगा कि हम अपना कार्य ये मानकर आरम्भ करें कि समाज में आचरण के तीन स्तर होते हैं जिनमें फर्क करना आवश्यक है एक मूलभूत आवश्यकताओं तथा स्वभाव से निर्मित होने वाला आचरण दो समाज के नियमों से नियंत्रित आचरण और तीन व्यक्तिगत विवेक बुद्धि से नियंत्रित आचरण पहले स्तर के आचरण को हम नैतिक आचरण नहीं कहते हैं वह अनैतिक भी नहीं है ये आचरण उन शक्तियों द्वारा नियंत्रित होता है, जो अपने उद्देश्य में नैतिक नहीं होती परंतु परिणामों के लिए मूल्यवान होती है ये शक्तियां शारीरिक सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक होती है इनका एक निश्चित उद्देश्य होता है जैसे कि भूख मिटाना अथवा शत्रु के विरोध में शस्त्र उठाना परंतु लक्ष्य वह होता है जो हमारे शारीरिक अथवा स्वाभाविक रूप से निर्धारित किया जाता है और जब तक इसको केवल एक ना टालने की बात मानकर चलते हैं और उसकी तुलना अन्य कीमती तथा स्वीकृत बातों से नहीं करते तब तक वह उचित रूप से नैतिक नहीं मानी जा सकती है दूसरे स्तर का आचरण निस्संदेह सामाजिक है जहाँ जहाँ मनुष्य गुट बनाकर रहते हैं वहाँ वहाँ उनके कार्य करने के कुछ निश्चित मार्ग होते हैं जो उस गुट के लिए समान रूप से लागू होते हैं और वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं इन स्वीकृत तौर तरीकों को उस गुट की लोक नीति या नैतिकता कहा जाता है उन नियमों का पालन करना यही उस गुट का निर्णय है ऐसा माना जाता है उस गुट का कल्याण उनके साथ संबंध है ऐसा माना जाता है प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वह उनका पालन करे और यदि व्यक्ति उनके विपरीत आचरण करता है तब उसे यह महसूस कराया जाए कि गुट को यह बात मंजूर नहीं है इस आचरण को हम सही अर्थ में नैतिक आचरण नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें अंतिम उद्देश्य को समाज द्वारा निर्धारित श्रेष्ठ मानक माना गया है यदि उसे नैतिक कहा गया है तो इसलिए क्योंकि वह समाज की नैतिकता और लोक नीति के अनुरूप है इसे पारंपरिक रूप से तो नैतिक कहा जा सकता है तीसरे स्तर का जो आचरण है उसे ही केवल सही अर्थ तथा संपूर्ण रूप से नैतिक कहा जा सकता है ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस प्रकार से एक व्यक्ति उचित बात को मानता है अथवा उत्तम बात को स्वीकार करता है और उसकी पूर्ति के लिए मुक्त रूप से पूरी लगन से कार्य करता है वह व्यक्ति किसी बात को केवल इसलिए नहीं मानता है क्योंकि वह अटल है अथवा उसका पालन इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे समाज की मान्यता है पर व्यक्ति अपने ध्येय का स्वयं चयन करता है और उसे महत्वपूर्ण मानकर उसके लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराता है उसकी नैतिकता विचारों से संबंधित होती है इन तीन स्तरों में से किसी स्तर पर हिंदुओं की नैतिकता अधिष्ठित है यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उनकी नैतिकता तीसरे स्तर पर स्थित नहीं इसका अर्थ यह है कि हिंदू सामाजिक है, है। वह प्राप्त करता है उनकी वही जिम्मेदारी नहीं लेता वह स्वेच्छा से समाज का एक साधन बन जाता है और अनुसरण करने में ही संतोष पाता है वे अपने समाज से बिना किसी भय के अपना अलग मत व्यक्त करने के लिए मुक्त नहीं है पाप से संबंधित उसकी जो धारणाएं हैं वे उसके अनैतिक चरित्र का एक निश्चित प्रमाण हैं। विष्णु पुराण में पाप कर्मों की एक सूची आती है जो नौ वर्गों में विभाजित है एक अतिपातक, यानी घोर पाप निकट संबंधियों के साथ व्यभिचार जिसके लिए आत्मदहन जैसी प्रायश्चित व्यवस्था का विधान है दो महापातक यानी बड़ा पाप ब्राह्मण की हत्या पूजा विधि जल को पीना ब्राह्मण के स्वर्ण अलंकारों की चोरी गुरु पत्नी के साथ ही यौन संबंध और इसके साथ ही ऐसे पाप करने वालों के साथ सामाजिक संबंध रखना ब्राह्मण की जमीन अथवा संपत्ति की चोरी करना तथा कुछ विशेष प्रकार यौन संबंध और व्यभिचार आदि का समावेश होता है चार उपपातक यानी छोटे पाप झूठा बयान देना कुछ विशेष धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करना विभिचार गैर कानूनी कब्जा बड़े भाई से पहले विवाह करने का अपराध देवता तथा पितृत्मा के प्रति उत्तरदायित्व न निभाना तथा नास्तिक होना आदि पांच जाति ब्रह्म जात खोने का पाप ब्राह्मण को शारीरिक वेदना पहुंचाना ऐसी वस्तुओं को सूंघना जिन्हें नहीं सूंघना चाहिए कुटिल व्यवहार करना तथा कुछ अस्वाभाविक अपराध करना छे सामकरीकरण यानी वर्ण संकर जाति में पतन होने वाले पाप जंगली अथवा पालतू जानवरों की हत्या सात आपकरण यानी ऐसे पाप जो किसी को भिक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं मानते नीच व्यक्ति से भिक्षा ग्रहण करना और भेंट वस्तु स्वीकार करना शूद्र की सेवा करना उसके साथ रहना, उसे पैसा उधार देना और उसके साथ व्यापार करना आठ मलवाह यानी ऐसे पाप जो अपवित्र बनाते हैं पक्षी जलचर प्राणी कीटाणु तथा कीड़ों की हत्या करना ऐसे फल अथवा वनस्पति खाना जिसे मध्यपान के समान नशा हो जाता है नौ यानी मिलेजुले ऐसे सभी पाप कर्म जिनका ऊपर के प्रकारों में समावेश नहीं है पापों की ये पूरी सूची नहीं है, परंतु निश्चित ही वह एक लंबी तथा विस्तृत सूची है जो हिंदू के पाप की धारणाओं के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी देती है प्रथम स्थान पर वह मनुष्य का उसकी सुनिर्धारित आचार संहिता के पतित होने का अर्थ व्यक्त करती है दूसरे स्थान पर उसका अर्थ है मनुष्य का अस्वच्छ होकर अपवित्र बन जाना पातक शब्द का मूल अर्थ भी यही है इसका मतलब है पतन होना और अस्वच्छ होना दोनों ही मामलों में हिंदू धारणा के अनुसार पाप आत्मा का रोग है पहले अर्थ में वह केवल बाहरी आचरण के नियम का उल्लंघन है दूसरे अर्थ में शरीर का अपवित्र होना जिसे धार्मिक यात्रा अथवा यज्ञदान दोनों के द्वारा भी स्वच्छ तथा पवित्र बनाया जा सकता है परंतु आत्मा का अपवित्र होना जो बुरे विचार तथा उद्देश्यों के कारण होता है इस अर्थ से यह धारणा कभी भी नहीं रही इस बात से स्पष्ट है की हिंदुओं की नैतिकता केवल सामाजिक है इसका अर्थ ये है की उनकी नैतिकता का स्तर पूर्ण रूप से पारंपरिक तथा औपचारिक है इस नैतिकता के दो हानिकारक पहलू है प्रथम स्थान पर यह बात निश्चित नहीं है कि इसे हमेशा ईमानदारी और पवित्रता की प्रेरणा से आवेश किया जाएगा क्योंकि ये बात तभी हो सकती है जब नैतिकता किसी व्यक्ति की भावना तथा उद्देश्य में बहुत गहरा प्रवेश करती है और जिसके कारण मानवीय आचरण में किसी प्रकार का बहाना करने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है दूसरे स्थान पर व्यवहारिक नैतिकता मनुष्य के लिए एक प्रकार से रुकावट तथा अपने भाव में खींचने की शक्ति दोनों ही है वह आम आदमी को रोकने का काम करती है और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें भी किसी पानी के जहाज के समान लंगर के पीछे जकड़कर रखने का कार्य करती है औपचारिक नैतिकता केवल नैतिक स्थिरता का ही दूसरा नाम है नैतिकता है उन सभी मामलों में यही बात लागू होती है परंतु हिंदुओं की औपचारिक नैतिकता गुण आचरण का एक और भी दुष्ट पहलू है जो उसकी विशेषता है व्यवहारिक नैतिकता गुण आचरण की बात है सामान्यतः गुण संपन्न आचरण ऐसा होना चाहिए जो सर्वसाधारण अथवा सार्वजनिक दृष्टि से उत्तम हो आचरण का ईश्वर की पूजा अथवा समाज का सर्वसाधारण हित इनके साथ कोई संबंध नहीं है हिंदू धर्म में गुण सम्पन्न आचरण का संबंध ब्राह्मण के प्रति आदर सम्मान व्यक्त करने तथा उसे दक्षिणा देने से है महामानव यानी ब्राह्मण की पूजा करना सही हिंदू नीति शास्त्र है ऐसी स्थिति में यदि मैं हिंदू नीति शास्त्र को भी हिंदू धर्म के दर्शन का अनुमान करने के लिए आधार बनाता हूँ तब भी क्या फर्क पड़ता है हिंदू धर्म के अधिकांश छात्र ये बात भूल जाते हैं कि जिस प्रकार हिंदू धर्म में कानून और धर्म में कोई अंतर नहीं है उसी तरह कानून और नीति शास्त्र दोनों में कोई अंतर नहीं है दोनों का संबंध एक ही बात से है वो बात यह है कि निम्न स्तर के हिंदुओं के आचरण को नियंत्रित करना ताकि वे श्रेष्ठ हिंदुओं के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके तीसरे ये आपत्ति उठाई जा सकती है कि मैंने उपनिषद जो कि हिंदू दर्शन का सही स्रोत है उस पर विचार न करके हिंदू धर्म के दर्शन का बिल्कुल ही चित्र प्रस्तुत किया है। मैं इस बात को करता हूँ उपनिषेदों पर विचार नहीं किया है लेकिन इसके लिए मेरे पास कुछ कारण है और मेरा यह विश्वास है की ऐसा न करने के वो बहुत ठोस कारण है हिंदू धर्म के दर्शन से मेरा संबंध धर्म के दर्शन के एक भाग के रूप में है मेरा संबंध हिंदू दर्शन से नहीं है यदि मेरा संबंध हिंदू दर्शन से होता तब मेरे लिए आवश्यक हो जाता कि मैं उपनिषद की छानबीन करूं। परंतु फिर भी उपनिषद की छानबीन करने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं संदेह नहीं रखना चाहता हूं कि जिसको मैंने हिंदू धर्म का दर्शन बताया है वही वास्तव में उपनिषद का दर्शन भी है उपनिषद का दर्शन बहुत ही कम शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है हक्सले द्वारा इसे बहुत ही संक्षेप में उत्तम ढंग से व्यक्त किया गया है वह कहता है की उपनिषद दर्शन इस बात से सहमत है की मन के अथवा किसी वस्तु के हृदय स्वरूप में होने वाले क्रमिक बदलाव के सूत्र के अंतर्गत छुपी हुई वास्तविकता अथवा पदार्थ के अस्तित्व को समझने में ही उपनिषद दर्शन का का सार है। विश्व का सार भूत पदार्थ है ब्रह्मा और व्यक्ति की आत्मा और ब्रह्म तथा आत्मा दोनों भी एक दूसरे के केवल उनकी अभिव्यक्ति भावना विचार इच्छाएं सुख तथा दुख के कारण अलग है जिसके कारण जीवन का भ्रामक मायाजाल खड़ा होता है जो लोग अज्ञानी होते हैं वे उसे ही सच्चाई मानते हैं इसलिए उनकी आत्मा नित्य भ्रांतियों से घिरी रहती है जो अपनी इच्छाओं के बंधनों में जकड़कर दुख यातनाओं की सजा सहन करते हैं उपनिषद के ऐसे दर्शन का भला क्या उपयोग है उपनिषद के दर्शन का मतलब है स्वचेतना के विनाश द्वारा अपनी इच्छाएं नष्ट करके तथा संन्यास लेकर जीवन के अस्तित्व के संघर्ष से पीछे हटना जीवन पद्धति के रूप में हक्सले ने उसकी बहुत ही कठोर शब्दों में आलोचना की है भारतीय सन्यासियों तपस्वियों ने तपश्चर्या द्वारा शारीरिक रूप से जितना कष्ट सहा उसका अन्यत्र उदाहरण कठिन है आधुनिक युग की किसी भी सन्यासी मठवादी प्रथा ने मानवीय मन को निर्विकार तक नहीं गिराया जो उसकी सर्वमान्य पवित्रता को पागलपन की भावना से भर जाने का खतरा उत्पन्न करती हो परंतु उपनिषद के दर्शन की यह आलोचना लाला हरदयाल ने उसकी जो सार्वजनिक भर्सना की है उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है वे कहते हैं उपनिषद यह दावा करता है कि उसके ज्ञान से प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है परिपूर्णता की यह लालसा ही भारत के कृत्रिम अध्यात्मवाद का आधार बन गई है उपनिषद के ये लेख मूर्ख विचार असंगत कल्पनाए तथा भ्रमित करने वाले अनुमानों से भरे हैं और हमने ये बात नहीं समझी कि ये सभी निरर्थक है हम पुराने ही रास्तों पर चल रहे हैं हम अत्युतम यूरोपियन सामाजिक विचारों का अनुवाद करने के स्थान पर इन्हीं पुरानी किताबों का संपादन करते रहते हैं यदि फ्रेडरिक हैिमन ब्रूक्स बेबेल एनाथुले फ्रांस हार्वे हाइकाल जिडिग्स और मार्शल अपना समय डुन्स स्कॉट्स और थॉमस आदि के निबंधों की पुनर्रचना और बियोवल्फ की कविता की गुण सम्पन्नता की चर्चा करने में बिताते तब यूरोप की स्थिति कैसी रहती भारतीय विद्वानों तथा बुद्धिजीवियों की जो बातें निरर्थक तथा पुरानी है उनके प्रति एक प्रकार का पागल मोह है इस प्रकार विकासशील मनुष्य द्वारा स्थापित संस्थाएं अपने युवकों को वेदों के माध्यम से संस्कृत व्याकरण की शिक्षा देने का उद्देश्य रखती हैं। बुद्धिमानी प्राप्त करने की लालसा में ये कितना गलत कदम है ये ऐसा प्रयास है जैसे कोई कारवां किसी रेगिस्तान से ताजे पानी की खोज में भरे हुए समुद्र के किनारे की ओर चले जा रहा है भारत के नवयुवकों अपने दुर्गंध युक्त आध्यात्मिक ग्रंथों में बुद्धिमत्ता देखने का प्रयास न करो इनमें शब्दों की अंतहीन कसरत के अलावा कुछ भी नहीं है राजायू और वोल्टेर प्लेटो और एरिस्टोटल हाइकल और स्पेंसर मार्क्स और टोल्सटा रस्किन और कॉमटे को पढ़ो यदि तुम जीवन और उसकी समस्याओं को समझना चाहते हो परंतु आलोचना को दूर रखें तब क्या हिंदू धर्म पर सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था रूप में उपनिषद के दर्शन का कोई प्रभाव है इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उपनिषद दर्शन का हिंदुओं की सामाजिक तथा नैतिक व्यवस्था पर कोई भी प्रभाव न होने की दृष्टि से यह बहुत ही प्रभावहीन तथा परिणाम शून्य ही रहा है इस दुर्भाग्यपूर्ण नतीजे के कारणों को जानना स्थान पर अनुचित नहीं होगा एक कारण बिल्कुल स्पष्ट है उपनिषद का दर्शन अपूर्ण ही रहा और इसके कारण उससे कोई परिणाम प्राप्त नहीं हो सका जो होना चाहिए था ये बात तब पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है यदि हम ये पूछें कि उपनिषद की क्या प्रमुखता है प्रोफेसर मैक्स मुलर के शब्दों में उपनिषद का मूल स्वर है स्वयं को पहचानो उपनिषद का स्वयं को पहचानो का मतलब है सत्य क्या है उसे जान लो जो तुम्हारे अहंकार के नीचे दबा हुआ है और उसे प्राप्त करो तथा उसे उसके श्रेष्ठतम तथा नित्य रूप में जानो वह ऐसा एक है जिसके समान कोई दूसरा नहीं है और यही संपूर्ण विश्व की अंतर्मन भावना है आत्मा और ब्रह्म एक है ये एक सच्चाई है एक महान सत्य है जो उपनिषदों ने कहा कि उन्होंने खोज निकाला और इसलिए उन्होंने मनुष्य से कहा कि वे उसे जानें। अब उपनिषद का दर्शन परिणाम शून्य क्यों रहा इसके अनेक कारण हैं। उसकी चर्चा किसी अन्य स्थान पर करना चाहूंगा परंतु इस स्थान पर मैं केवल एक ही कारण का उल्लेख करता हूँ उपनिषद के तत्ववेता ये बात नहीं समझ सके की केवल सत्य को जानना ही पर्याप्त नहीं है प्रत्येक मनुष्य को सत्य से प्रेम करना भी सीखना चाहिए दर्शन और धर्म में जो भेद है वह दो प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है दर्शन का संबंध सत्य को जानने के साथ होता है धर्म का संबंध सत्य पर आस्था करने के साथ होता है दर्शन अपरिवर्तनीय होता है परंतु धर्म परिवर्तनशील होता है यह भिन्नताएं एक ही वस्तु के केवल दो पहलू हैं दर्शन अपरिवर्तनीय होता है क्योंकि वह केवल सत्य जानने से ही संबंधित है धर्म परिवर्तनीय है क्योंकि वह सत्य पर आस्था करने से संबंधित है जैसा कि मैक्स मैक्सप्लोमन ने उत्तम प्रकार से स्पष्ट किया है जब तक कि धर्म परिवर्तनशील नहीं रहता और किसी वस्तु के लिए हमें प्रेम भावना उत्पन्न नहीं करता है हमें उस वस्तु के बिना रहना ही उत्तम होगा जिसे हम धर्म कहते हैं क्योंकि धर्म सत्य की दृष्टि है और यदि हमारी सत्य की दृष्टि के साथ उसके प्रति प्रेम की भावना नहीं रहती है तब हमारे लिए यही उत्तम होगा कि हम उस दृष्टि को ही न प्राप्त करें बुरा मनुष्य वही होता है जिसने सत्य को केवल उसका तिरस्कार करने के लिए देखा है डेनिसन ने कहा है जब हम किसी को देखते हैं तब उस पर अत्यधिक प्रेम करना चाहिए परंतु ऐसा नहीं होता है इस बात को उसकी वस्तुपरकता से देखते हुए जो श्रेष्ठ होता है वह उसकी भिन्नता तथा अंतर के कारण चमकता है जिससे हम भयभीत हो जाते हैं और जिससे हम डरते हैं उससे घृणा करने लगते हैं सभी लोकोत्र दर्शनों की यही नियति है उनका जीवन के मार्ग पर कोई प्रभाव नहीं रहता जैसा ब्लेक ने कहा है धर्म राजनीति है और राजनीति बंधुत्व है दर्शन को धर्म बनाना आवश्यक है इसका मतलब है कि उसे कार्यरत नीतिशास्त्र बनना चाहिए वह केवल अध्यात्मवाद नहीं रहना चाहिए जैसा प्लामन ने कहा है यदि धर्म एक अध्यात्मवाद बनकर रह जाए उसके अलावा कुछ भी नहीं तब एक बात निश्चित है कि उसका सीधे तथा सामान्य मनुष्यों के साथ कोई संबंध नहीं होगा धर्म को पूर्ण रूप से अध्यात्मवाद की पकड़ में रखने का मतलब है उसे मूर्खता उसी प्रकार अंततः धर्म में विश्वास करना भी कठोर शब्दों में एक मूर्खता ही है क्योंकि किसी परिणाम कारक अर्थ से ऐसा विश्वास किसी प्रकार का फर्क नहीं करता और समय तथा आकांक्षा की इस दुनिया में जो बात कोई फर्क नहीं कर सकती वह अस्तित्वहीन ही होती है इन्हीं कुछ कारणों से उपनिषद का दर्शन परिणाम शून्य साबित हुआ इसलिए यह बात निर्विवाद है कि हिंदू नीति शास्त्र और उपनिषदों के दर्शन के बावजूद मनु द्वारा उद्घोषित हिंदू धर्म के दर्शन से एक बिंदी अथवा बहुत ही मामूली सी बात भी नहीं मिटाई जा सकी मनु ने धर्म के नाम पर जो कलंकित शिक्षा दी